सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म स्वरूपानुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वरूप स्मरती सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप का अनुभव कैसे करना है उसको देखाएंगे उसका स्वरूप पहले स्मरण दिलाते हैं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप सत्ता चेत सुखे स्वभा ब्रह्मणस्त्र मृचिलासु सत्येतरद्रृचिवय सत्ताचि सुखम चिते चिदूप सुखम च्रमणस्त्र स्वभाव तीन स्वभाव मृचिलादिशु मिट्टी पत्थर आदि में सप्ताह एवं अभिव्यक्त होती सप्ताह की अभिव्यक्ति होती न इतर दिद्रूप सुख रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती मृछिलादिश्रथ सन्मात्र अभिव्यक्त होता है सप्ताचिति सप्ताचिति द्वे व्यक्ताः दोनों दोनों में की अभिव्यक्ति होती है शांतवृत्त सचिदनंद तीनों व्यक्त होते है सप्रपंचम ब्रह्मभी सत्ता व्यक्तम् सत्ताचिर्दय व्यक्त धीमृतो घोरमूढ़ मिश्रम ब्रह्मेथमी सत्ता चित्व धीवृत्योर घोर मूढ़ घोर मूढ़ रूप धी वृत्ति में सत्ता और चित्ते दोना अभिव्यक्त होते है शांत वृत्ति में त्रय व्यक्तम सत्ताचित्ती और वस्तु रूप तीन अभिव्यक्त होते हैं इतम मिश्रम इसे मिश्र ब्रह्म कहा गया अन्य के साथ मिला हुआ तो। तो नृत्य शिला में घोर मूल वृत्ति में शांत वृत्ति में ब्रह्म कैसे तो विभक्त तो होता है कहा गया इसे मिश्र ब्रह्म और मिश्रम को तो ज्ञाय तो तो थे शुद्ध ब्रम इशंक्या अमीश्रंगानभ्या तौर मुदीर आदिध्या ज्ञानमध्यायोद्या योगा ज्ञान योगा योगाभ्याम अमिश्रम ब्रह्म जाता है तहुच पुरुदी तो तह तो ज्ञान योग ज्ञान च योग ज्ञान योग पहले कह गए कहाँ कैसे कह गए आद्य अध्याय योग चिंता ब्रह्म प्रकरण एकादश से लेकर के आद्य अध्याय एकादश अभ्याय योग चिंता हुई अध्यादश द्वादश्या अद्वैतानंददशाध्याय आत्मा आत्मा अत्रदशता इधर में ज्ञान तौन तो योग पूर्व क्याख्य योग है प्रथमाध्या अर्थात अद् अयोगचिता सामंतराध्याय द्वादश ज्ञान का ज्ञानमृद नच्चिदनदान ब्रह्मे माया किम रूप सच्चिदनंद तो, तो गया माया मैयाख्यापी चाह्या असत्ता जाड्य दुखे देश असत्ता मयारूपी मूप असत्ता दुखे नर श्रृंगादृद जाड्यम का नरसिंतु असत्य एक है जाडियम च दुखम च जाड्य दुखे ये दो हो गए एक असत्या एक जाडियम एक दुख ये मिलकर के त्रय तु इधम माया रूपम ये तीन माया के रूप है कहाँ कैसे दिखते हैं असतः नरसिंह नरसिंह सबसे विचार असत्व जाडियम काष्ठ शिलाीसु काष्ठ शिलाी में जाड्य है आगे दुख बताएंगे नृ सिंघादो असत्व असत्य हि तुच्छ हे ये माया के रूप ही निशिलाड्यम मिट्टी पत्थरादि में जाड्य हे माया के रूप है दुखम कुछ दुख कहाँ है घोर घोर मूढ़ मूढ़ घोरमूढ़र्ख माया विजृंता शांता बुद्धिवृत्ता मिश्रम ब्रह्मे की घोर मूढ़ में बुद्धि की वृत्ति में एवं माया माया का कार्य माया सर्वत्र इस प्रकार असक्त जाड्य दुख रूप से लिखती है शांता दि बुद्धिवृत्तिया मिश्रम ब्रह्म बुद्ध क्यों कहा शांत और मूढ़ बुद्धि के साथ ऐक्य होने से मिश्रम ब्रह्म ऐसे कहा गया बुद्धि के साथ तो तादात्म्य होता है इसलिए मिश्र ब्रह्म कहा गया एवं सर्वत्र माया प्रतिभाषित एवं माया विजृंबिता सर्वत्र शांतादिवृत्ति से ब्रह्म कारण शांता वृत्ति में ब्रह्म मिश्र क्यों कहा गया तो वृत्ति के साथ ऐक्य है ऐक्य तो वास्तव में नहीं होता है ऐक्य अध्यास होता है इसलिए वो मिश्र ब्रह्म कहा गया ओम तमर्थम इतिहास ब्रह्म ध्यानार्थम इतिहा यह जो मिश्र ब्रह्म कहा गया इसलिए उसका उत्तर देते ब्रह्म ध्यान के लिए ब्रह्मा ब्रह्मा थित्र शिष्टं ध्यायेद्यथायतम् सिदिम उपेक्षेत शिष्टम ध्याद यथाथिष्ट ध्यादे ब्रह्मेमस नृसि एवं स्थित इस प्रकार ब्रह्म का रूप कहा माया के रूप को बता दिया यो अत्र ब्रह्मेत जगत में ब्रह्म ध्यान करना चाहता है असोपमान नृसिदिम उपेक्षित असति उपेक्षा कर दे शिष्टम ध्यात बाकी जो रहा उसका ध्यान करे बाकी सब रूपे यथा संभव कही सदरूपे कही चिद रूपे कही उभय कही तीनों यथा संभव नृसिहादि उपेक्ष जो असत है तुच्छ है उसकी उपेक्षा करके अन्य सद वस्तु में सर्वत्र सर्व सद्वस्त सत्ता है ब्रह्म ध्यान कर्तव्य मिथ्याह नृसिहादि उपेक्षित शिष्ट ध्यान करे ओमेक्ष अन्यत्र ध्यान करने के लिए कहा गया इति उत्तम कुत्र कथम धेयम कहाँ कैसे ध्यान करना है ब्रह्म का ऐसा संक्रांत आगे उत्तर देते हैं शिला दो नाम रूपे देशे त्यक् सन्नात्र चिंतन चिंतन त्यक्तुखोर मूढ़ चिंतन चिंतन चिंतन तक चिंतन शिरादो नाम रूपे त्यक्त्वा सन्नात्र चिंतन पत्थर तो मिट्यादि में नाम रूपे दो छोड़ दे सन्नात्र चिंतन करे सन्मात्र चिंतनम घोर मूढ़ हो दुखम सच्चिद घोर मूढ़ सचिद में दुख का च, करके, चिंतन, चिंतन कर टीका में घोर मूढ़ बृत्ति से दुखम परिताज्य दुख को छोड़ करके नायक रूपे दुख बाकी सचिद रूपये चिंतन कर्तव्य सदरूप का चिंतन करे सात्विक वृत्ति सच्चिदानंदा त्रयो भी ध्येय इतिहास और सात्विक वृत्ति में सचिद आनंद तीनों ध्येय ध्यान करना चाहिए जनुका शांता सच्चिदन शतासुचि त्रीनप्यं विचित तीन नचित कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्ट कृष्टा तेता क्रमा चिंता क्रद्तासु सचिद कनिष्ठ मध्यमोदृष्ट शातासु वृत्तिषु सच्चिदानंदन सचिदीन स्त्रीन चिंतन करे कनिष्ठ मध्यमत्कृष्टा चिंता क्रमादीमा ये क्रमश कच्चिदानिकृष्ट घोर में सद्रूपचितूपचित मूढ़भूत मध्य में अवरूप मृत प्रसारणादि करना कनिष्ठ समाने ध्याना कनिष्ठ मध्यम उत्कृष्ट तीन प्रकार चिंतन क्रम सेगुण ब्रह्मध्यािग्रहाय मिश्र ब्रह्म ध्याने अधिकार इतना अभिप्राय नुद्ध निर्गुण ब्रह्म चिंतन करने के लिए योग अध्याय ज्ञान में कहा गया जो उसमें अधिकार नहीं है नहीं कर पाते हैं उनके अनुग्रह के लिए मिश्र ब्रह्म ध्यान क्या हमें अधिकार कहा गया इस अभिप्राय से ये इसे ध्यान करने के लिए बताया सर्वत्र सबरूप कई ध्यान किया जाए मंदस्य व्यवहार मिश्र ब्रह्मणि वक्तुमेवात्र, ब्रह्मणी चिंतन मंदस्य चिंतन मिश्र ब्रह्मणि मेवात्र ई वक्तुमेवात्र, ब्रह्मी चिंतन विषयानंद जो मंदो अधिकारी उसका व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्मणि चिंतन उत्कृष्ट चिंतन वक्तुम एक अक्ट्र विषय आनंद विषय कहा गया व्यवहार काल में भी मिश्र ब्रह्म का चिंतन करे उत्कृष्ट चिंतन के लिए कहा गया शक्ति की वृत्ति में सब चीजें आनंद रूप विषय आनंद कौन ब्रह्मन एवं सवृत्ति ध्यान त्रय उवृत्तिक ध्यान आह वृत्ति सह सवृत्तिक ध्यानम् घोर मूढ़ वृत्ति सात्विक वृत्ति के साथ ब्रह्म का ध्यान त्रय करके अब कर के अभी आवृत्ति ध्यान वृत्ति तो के बिना ध्यान कहते हैं औदासी वृत्ते शैथिल्यामोत्तम चिन्तनं चिंतनों वाचारनंद चिंतन ध्यान मुक्त चतुर्विधम चतुर्वदासी शैथिल चिंतन वाचना चतुर्धम औदासी तो धीरते शैथिल्या जब उदासीन अवस्था में है धीरे बुद्धि वृत्ति शीतल हो जाती है राग देश रहता शांत वृत्ति है ओ उदासीन उदासन है राग देश रहता है किसी चिंता नहीं है तो उत, उत्तमोत्तम उत्तम चिंतन ये ध्यान वासनानंद में कहा गया इसी प्रकार तीन प्रकार ध्यान पहले कहा और उत्तम उत्तम श्रेष्ठ ध्यान कहा गया वासनानंद में इसी प्रकार ध्यानम चतुर्वीतम उत्तम चार प्रकार कहा गया एभ्यो एभ्यो ध्यान अधिकम तीन प्रकार ध्यान के विषय अधिक है वासना जो उदासन अवस्था में सुश्रुति के बाद जगने के बाद वास्नान है उसमें चिंतन के उत्तम निगम है ध्यान उत्तम चतुर्भिद चार प्रकार ध्यान कहा गया बुद्धि अयम ध्यानाभेद कि यज्वासना ध्यानचिता है ये ध्यान कावांतरभेद ज्ञान ही न्याज योगाभ्या ब्रह्म विद ध्याने ध्यान नैकाग्रपन्ने चित्ते विद्या भवे चित्ते विद्या भवे ज्ञान योग न ध्यान अच्छा तो सा खालू ब्रह्म विद्या तो ज्ञान से योग के द्वारा जो चिंतन कहा गया तो ब्रह्म विद्या है ना ध्यान न एकाग्रपन्नी चित्ते चित्त एकाग्रता को प्राप्त होने पर विद्या स्थिर हो जाती है तरीके तर एक ब्रह्म विद्यालु ब्रह्म विद्या कथम तो उत्पन्न कैसे होगी तो ध्यान से चित्त एकाग्र होने पर ब्रह्म विद्या स्थिर हो जाती है ओम तो। अस्य अस्द्या हेतु ये विद्या है इसके मैं कारण बताते हैं विद्यानंदिदान अखंडीकर भेदेन भेदकूपाधि विद्याचिदनंद अखंडेकर सात्मता भाति न भेदन भेदक उपाधि वर्जनाथ विद्या में ब्रह्म विद्या में सचिदनंद तीनो एक को प्राप्त करके चे प्राप्य अखंड एक सत तो, अलग चीद अलग आनंद एक ही, ही अखंड एक रूप को प्राप्त करके भान होते हैं ज्ञान ज्ञान में भेद है भिन्न रूप से भान नहीं वृत्ति को लेकर के शांत घोर मूढ़ वृत्ति को लेकर के सत अलग चिद अलग आनंद अलग बताए भेदक उपाधि वर्जनाथ निर्गुण जो अवृत्ति ध्यान है जो विद्या है ब्रह्म विद्या भेदक उपाधि उसमें अंत करण घो शांत घोर मूडियपाधि नहीं होने से सचिद आनंद भेद न भांति अभी तो अखंड एक प्राप्त भान होते हैं एक रूप से भान होते है तो। को भी कहा ताने भेदकोपाधिजुना कहुक् तान्वेदपाधी भेदगोपाधि कहते हैं शाता घोरा शिलाद्या भेदकोपाध योगाद विवेको वैसा मुधीनाकृति शांता घोरा विवेकतो मूढ़ा पृथ्वी शिलाद्यासो भेदक उपाधि है योग विवेकत तो वेशा उपाधि नाम अपति उपाधि का, का? अपकरण होगा योग से अथवा विवेक से एत परिहार के न उपाधि तो तो नाम परिहार के ऐसी होगा तो योग से अथवा विवेक से उपाधियों का अपकरण होगा और जो निष्पन्न हुआ कहते हैं निरुपाधि ब्रह्म तत्व भाषानेद्वैतेच्य से भासमाने स्वयं प्रभे अद्वैते नास्ति नास्ति अद्वैते उच्यते उच्यते भासमाने स्वयं निपाधि ब्रह्मतत्व निर्गत उपाधि यत तत्पाधि ब्रह्म उपाधिहित शुद्ध ब्रह्मत भाषमा वो स्वयं प्रकाश है वो भाषमान होनी परूपे त्रिपुटी नया पुटा सामहारिपुटी ज्ञाता ज्ञान जेयादिपुट एक अब भूमा उच्य भूम कहा जाता है आनंदे त्रिपुटी भान भावाद भूमान उच्यते इसको भूमान कहते हैं स्वयं प्रभे अद्वैते भूमाते ग्रंथम उपसहति ग्रंथ का उपसह करते हैं आचार्य पंचमो पंचमो ब्रह्मांथे ब्रन ग्रंथे पंचमोध्याय ईरिध्यानंदन विषयानंद प्रवेश ब्रह्मा विषयानंद ब्रह्मानंद ग्रंथ है ब्रह्मानंद अभिधाय नाम में पंचम अध्याय कहा गया जिसका नाम विषयानंद अंत प्रविश्यता विषयानंद बि, के द्वारा अंत प्रविष्ट हो करके ब्रह्मानंद का अनुभव करे विषयानंद के द्वारा जो विषयानंद जहाँ जहाँ सुख का अनुभव होता है वो ब्रह्म ही उसका प्रतिमाब दिखता है उसके द्वारा बिंब ब्रह्म का चिंतन करें अंत प्रवेश करे स्पष्टता न व्याख्या है टीका कार्यकर्ते स्पष्ट इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। प्रिया नैना सर्वदा सर्वदा ब्रह्मांदेन ब्रह्मा आयाच प्राणि सर्वान्याचि श्वासीता शुद्धमान सान सान आयाच प्राणिता हरीर हरो अनेन सर्वदा सर्वदा सर्वान्वासीता शुद्ध मन सान प्राणि पायाच रक्षा करे ये स्वास्थ्य परमात्म आसित शुद्ध जिनका मन इस जीव की रक्षा करे ब्रह्मा हरिहर भगवान हो अंत में मंगलाचरण कर इस श्रीमद परमहंस परिवराज आचार्य श्री विद्यारण्य मुनि विरचिताया पंचदशिया ब्रह्मंदे विषयानंदो नाम पंचमो अध्याय समाप्त इसमें पंचदश प्रकरण में पांच पहले विवेक प्रकरण आगे पांच दीप प्रकरण और पांच आनंद प्रकरण ब्रह्म प्रकरण इसे पंचदश प्रकरणों में से इसकी संख्या है पंचोदशी ये वेदांत के संकल्प समाधान इसमें अच्छी तरफ से उत्तर करके स्पष्ट रूप से कहा गया इसका ही चिंतन करने पर इससे ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है अधिकारी को बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के सब प्रारंभ से लेकर के ऊपर ग्रंथ में जो कहा गए सब के संका समाधान इसमें है इसको प्रसाद ग्रंथ कहते है छह प्रकरण स्वामी विद्यान स्वामी ने लिखने के बाद वो दिखाई उनके गुरु जी भारत जी उसके आगे न प्रक्र उन्होंने लिखा है इसलिए दोनों को दोनों का ही ग्रंथ है गुरु प्रसाद लब्ध है ग्रंथ संपूर्ण है इस को बोल दो सर्वदा ब्रह्मान सर्वदाया शुद्ध मानता